जॉन जेम्स ऑडोबॉर्न की कहानी वो लड़का जिसने पक्षियों के चित्र बनाए लेखन जैकलिन डेविस चित्रांकन मेलिसा स्वीट हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि जॉन जेम्स ऑडोबॉर्न एक ऐसा लड़का था जिसे घर के अंदर रहने से ज़्यादा बाहर का वातावरण पसंद था वो एक ऐसा लड़का था जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रकृति में पक्षियों का अध्ययन करने में विश्वास रखता था और 1804 के पतझड़ में वो एक लड़का था जो ये जानने के लिए दृढ़ संकल्प था कि क्या उसके पेंसिल्वेनिया घर के पास घोंसले बनाने वाले छोटे पक्षी वास्तव में अगले वसंत में वहाँ वापस आएंगे या नहीं सर्दियों और पतझड़ में छोटे पक्षियों का गायब होना और वसंत ऋतु में उनका वापस लौटना एक रहस्य था पक्षियों ने अपनी सर्दियाँ कहाँ बिताईं और जब वे वापस लौटे तो क्या वे सचमुच उन्हीं घोंसलों में वापस लौटे ये पुस्तक बताती है कि कैसे युवा ओडोबॉन ने पक्षियों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए आवश्यक काम किए अमेरिका के पक्षियों के महानतम चित्रकार के शुरुआती जुनून को दर्शाते हुए ये कहानी युवा पाठकों को अपने घरों के पास पक्षियों को निहारने और उनकी आवाज को ध्यान से सुनने के लिए भी प्रेरित करेगी और अब मुख्य कहानी यह सच था कि जॉन जेम्स अधिकांश लड़कों की तुलना में बेहतर स्केटिंग शिकार और सवारी कर सकता था यह भी सच था कि वो मिनोएट और गावोटे नृत्य कर सकता था जैसे कि वो एक राजा पैदा हुआ हो वो सारंगी बजा सकता था वो प्रेम कर सकता था और वो तलवार से लड़ाई कर सकता था लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक उसे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था वो था पक्षियों को देखना जॉन जेम्स की सबसे सुखद यादें फ्रांस में अपने घर के पास अपने पिता के साथ जंगल की सैरों की थीं। इन सैरों में पापा ऑडोबॉन पक्षियों के बारे में बात करते थे उनके सुंदर रंग उनकी सुंदर उड़ान और सबसे अद्भुत हर पतझड़ में उनका रहस्यमय ढंग से गायब होना उसके बाद वसंत ऋतु में उनका वफादारी से वापस आना लेकिन अब जॉन जेम्स अठारह साल का हो गया था और अब वो अपने पिता से चार मील दूर पेंसिल्वेनिया अमेरिका के जंगलों में अकेले रहने चला गया था केवल छह महीने पहले ही उसके पिता ने उसे जहाज पर बिठाया था जहाज जॉन जेम्स को अमेरिका ले गया जहां उसे खाड़ी के किनारे एक फार्म हाउस में रहना था पिता ने उसे अंग्रेजी सीखने वाणिज्य सीखने और अमेरिका में कैसे पैसा कमाया जाता है ये सीखने के लिए उसे अमेरिका भेजा था लेकिन मुख्यतः उन्होंने अपने इकलौते बेटे को इसलिए अमेरिका भेजा था ताकि जॉन जेम्स को नेपोलियन के युद्ध में लड़ना न पड़े जॉन जेम्स आश्चर्य कर रहा था कि क्या वो अपने पिता को कभी दोबारा देख पाएगा पेंसिल्वेनिया में वो अप्रैल का महीना था और गहरे गड्ढों में अभी भी बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे जॉन जेम्स ने बर्फीले नाले को पार किया वो किनारे तक गया और फिर एक चूना पत्थर की गुफा के पास पहुंचा वो अचरज कर रहा था कि आज उसे क्या मिलेगा उसे बस वो प्यू पक्षी का एक खाली घोंसला दिखा जिसे उसने पिछले पांच दिन पहले खोजा था क्या वहां कुछ होगा फबी फबी फबी पंखों की फड़फड़ाहट ने जॉन जेम्स का स्वागत किया प्यू फ्लाई कैचर पक्षी वापस आ गए थे फिर एक मादा पक्षी धनुष से निकले तीर की तरह गुफा से बाहर उड़ गई नर पक्षी जो बड़ा और गहरे रंग का था ने जॉन जेम्स के सिर के ऊपर अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी चोंच से आवाज की क्लक क्लक क्लक जॉन जेम्स गुफा से बाहर दौड़ा और खाड़ी के पास बैठ गया उसने पियू पक्षियों को डुबकी लगाते और उड़ते हुए देखा वे उड़ते हुए हवा में कीट पतंगों को चटकर रहे थे क्या ये वही प्यू पक्षी थे जिन्होंने पिछले साल वहां घोंसला बनाया था उसने अचरज किया पक्षियों ने अपनी सर्दियां कहाँ बिताई होंगी क्या वे अगले वसंत में वहीं वापस लौटेंगे जॉन जेम्स जंगल के रास्ते घर भागा मैडम थॉमस, मैडम थॉमस, वो अपने फार्म हाउस की रसोई में घुसते हुए चिल्लाया ललवाईक् मिसिस टॉमस उसकी हाउस कीपर थी जिन्हें पापा ओडोबॉन ने अपने अमेरिकी फार्म हाउस मिलग्रोव की देखभाल के लिए नियुक्त किया था मिसिज टॉमस ने जॉन जेम्स के गंदे जूतों की ओर अपना लंबा लकड़ी का चम्मच घुमाया और उन्हें तुरंत उतारा और सूखने के लिए आग के पास रख दिया पक्षी जॉन जेम्स ने कहा मुझे पक्षी दिखे दो सुंदर पक्षी गुफा में हैं मिसेस टॉमस ने अपनी भॉएं चढ़ाई वो उस ऊर्जावान फ्रांसीसी लड़के को चाहती थी और वो ये भी जानती थी कि वो अपने जुनून को लेकर पागल था पक्षी हमेशा पक्षी सुबह उठने से लेकर रात को आंखें बंद करने तक वह केवल पक्षियों के बारे में ही सोचता था उसकी उम्र के लड़के के लिए वो बड़ी अजीब बात थी मास्टर ऑडोबॉन मिसेस टॉमस ने डांटते हुए कहा तुम खेती पर ज्यादा ध्यान दो और पक्षियों का पीछा करना छोड़ दो भगवान के लिए तुम्हारे लिए वही सबसे अच्छा होगा लेकिन जॉन जेम्स ने उनकी बात न सुनने का नाटक किया वो सीधे अपने अटारी वाले कमरे में चढ़ गया वो उसे अपना पसंदीदा कमरा बुलाता था वहां पर हर शेल्फ हर टेबल टॉप फर्श का हर इंच घोसलों और अंडों पेड़ की टहनियों पत्थरों और लाइकेन और पक्षियों के पंखों और स्टफ पक्षियों रेडविंग्स और ग्रैकल किंगफिशर और कटफोड़वा आदि से ढका हुआ था दीवारें पेंसिल और क्रेउन से पक्षियों के चित्रों से ढकी हुई थी सभी चित्रों पर जे जे ए के हस्ताक्षर थे हर साल अपने जन्मदिन पर जॉन जेम्स इन चित्रों की अपने पूरे साल के काम की समीक्षा करता था और फिर उन्हें चिमनी में जला देता था उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वो उनसे बेहतरीन और संजोकर रखने लायक चित्र बना पाएगा जॉन जेम्स अपनी किताबों की अलमारी के पास गया जहां पर प्राकृतिक इतिहास की किताबें थीं, जो उसे अपने पिता से उपहार में मिली थीं। सर्दियों में छोटे पक्षी कहाँ रहते हैं हर वसंत में क्या वे अपने पुराने घोंसलों में वापस आते हैं जिन वैज्ञानिकों ने ये पुस्तकें लिखीं वे भी इस बात पर एकमत नहीं थे प्रत्येक के अलग अलग विचार थे आज से 2000 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए थे अरस्तु ने कहा कि हर पथझड़ में सारस के बड़े झुंड दक्षिण की ओर उड़ते थे और वसंत ऋतु में लौटकर वापस आते थे लेकिन उनका मानना था कि छोटे पक्षी प्रवास नहीं करते थे अरस्तु ने लिखा छोटे पक्षी पूरी सर्दियों में पानी के नीचे या खोखले लठों में शीत निद्रा में सोते रहते थे उस समय के कई वैज्ञानिक अभी भी अरस्तु से सहमत थे उनके अनुसार छोटे पक्षी खुद को एक बड़ी गेंद में इकट्ठा कर लेते थे वे चोंच से चोंच, पंख से पंख और पैर से पैर पकड़े हुए अपनी पूरी सर्दियां पानी के नीचे जमे हुए पड़े रहते थे मछुआरों ने भी ऐसे पक्षियों को अपने जाल में फंसाने की कहानियां सुनाई लेकिन जॉन जेम्स को कभी भी पानी के नीचे उलझे हुए पक्षी नहीं मिले पर जॉन जेम्स ने वैज्ञानिकों की हर बात पर विश्वास नहीं किया क्यों उनमें से कुछ का मानना था कि पक्षी हर सर्दी में एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में बदल जाते थे और एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि पक्षी प्रत्येक पतझड़ में चंद्रमा की यात्रा करते थे और वसंत ऋतु में लौट आते थे उनके अनुसार उस यात्रा में पक्षियों को साठ दिन लगते थे जॉन जेम्स ने कभी भी कक्षा के अंदर ज्यादा समय नहीं बिताया था और वो स्कूल की हरेक परीक्षा में फेल हुआ था लेकिन वे खुद को एक प्रकृतिवादी मानता था उसने पक्षियों की आदतों और तरीकों को जानने के लिए प्रकृति में पक्षियों का गहरा अध्ययन किया मैं अपनी किताबें गुफा में ले जाऊंगा जॉन जेम्स ने फैसला किया और साथ में अपनी पेंसिलें और कागज भी मैं अपनी बांसुरी भी वहां ले जाऊंगा मैं हर दिन अपनी गुफा में पक्षियों का अध्ययन करूंगा मैं उन्हें वैसे ही चित्रित करूंगा जैसे वे हैं और क्योंकि वो एक ऐसा लड़का था जिसे घर के अंदर से ज्यादा बाहर का माहौल कहीं अधिक पसंद था इसलिए उसने बस वही किया एक सप्ताह में पक्षी जॉन जेम्स के अभ्यस्त हो गए पक्षियों ने उसे इस तरह नजरअंदाज कर दिया मानो वो पुराना पेड़ का कोई ठूंठ हो जब वो अपनी पेंसिलों से चित्र बनाता होता तो पक्षी अपनी चोचों के गीली मिट्टी के टुकड़े लाते थे जब वो कोई फ्रेंच कहानी पढ़ रहा होता तो पक्षी हरी काई लेकर आते थे वो अपनी बांसुरी पर धुन बजाता था और पक्षी खाड़ी के किनारे से घोंसला बनाने के लिए हंस के पंख इकट्ठे करते थे जल्द ही पक्षियों का सूखा भूरा घोंसला मुलायम हरे बिस्तर में बदल गया इस बीच जॉन जेम्स ने पक्षियों की आवाज की नकल करना सीख लिया फी बी फी बी वसंत के बाद गर्मियां आईं गर्मियों के बाद धीरे धीरे पतझड़ आई जॉन जेम्स ने पक्षियों के दो बच्चों का जन्म होते देखा जब उसने पहली बार युवा पक्षियों को उड़ते हुए देखा तो वो खुद को उस छोटे से परिवार का एक हिस्सा समझने लगा फिर दिन छोटे होने लगे और पतझड़ की हवा चुभने लगी जॉन जेम्स को पता था कि पक्षी जल्द ही वहां से चले जाएंगे लेकिन क्या वे वापस आएंगे उसे ये रहस्य जानना ही था ये सवाल उस लड़के के लिए बेहद महत्वपूर्ण था जो खुद अपने परिवार से बहुत दूर था उस रात बिस्तर पर उसने एक योजना बनाई अगले दिन जब मां और पिता पक्षी घोंसले से दूर थे तब जॉन जेम्स ने पक्षियों में से एक बच्चे को उठाया उसने मध्यकालीन राजाओं के बारे में पढ़ा था जो अपने इनामी बाजों के पैरों में बैंड यानी धागे बांधते थे ताकि खोया हुआ बाज वापस मिल सके ये पता लगाने के लिए कि पक्षी कहां जाता है क्या किसी जंगली पक्षी के पैर में बैंड या धागा बाँधा जा सकता था वो काम पहले कभी नहीं किया गया था लेकिन जॉन जेम्स वो कोशिश कर सकता था उसने अपनी जेब से एक डोरी निकाली और उसे पक्षी के बच्चे के पैर के चारों ओर ढीली बांधी पक्षी ने चोंच मारकर डोरी तोड़ डाली अगले दिन उसने पक्षी के पैर में एक और डोरी बांधी फिर पक्षी ने चोंच मारकर डोरी निकाल दी अंत में जॉन जेम्स पांच मील चलकर निकटतम गांव तक गया और वहां से उसने चांदी के महीन धागों से बुनी हुई एक डोरी खरीदी वो धागा मुलायम और मजबूत था फिर उसने प्रत्येक शिशु पक्षी के एक पैर में चांदी की डोर का एक टुकड़ा ढीला बांधा एक सप्ताह बाद पक्षी चले गए सारी सर्दियों में जॉन जेम्स अपने प्रिय संग्रहालय में काम करता रहा और उसने गुफा में बनाए गए पेंसिल रेखा चित्रों में रंग भरा उसे उम्मीद थी कि उसके अगले जन्मदिन पर उसके पास आग से बचाने लायक एक या दो सुंदर चित्र जरूर होंगे खाड़ी का पानी अब जम चुका था और हर बार जब जॉन जेम्स खाली गुफा के पार स्केटिंग करता तो वो 2,000 साल पुराने उस सवाल के बारे में सोचता था छोटे पक्षी कहाँ जाते हैं और क्या वे वसंत ऋतु में अपने पुराने घोसले में लौटकर वापस आते हैं धीरे धीरे दिन बड़े होने लगे खाड़ी पर बर्फ टूटकर पिघलने लगी एक सुबह जॉन जेम्स ने एक पक्षी की आवाज सुनी फीबी, फीबी वो तुरंत गुफा की ओर भागा अपना सिर झुकाकर वो गुफा में अंदर घुसा पर कोई भी मादा पक्षी धनुष से निकले तीर की तरह गुफा से बाहर नहीं उड़ी किसी भी नर पक्षी ने जॉन जेम्स के सिर के ऊपर अपने पंख नहीं फड़फड़ाए पढ़ और चोच से आवाज नहीं की उसकी बजाय पक्षियों ने जॉन जेम्स को इस तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे कि वो पुराने पेड़ का कोई ठूट हो पक्षियों को गुफा के अंदर और बाहर उड़ते हुए देखकर जॉन जेम्स को पता चल गया कि उसके पुराने दोस्त वापस लौट आए थे लेकिन पिछले साल के बच्चे जो अब बड़े हो गए होंगे वे कहाँ थे क्या वे भी लौट आए थे वो उनकी पुकार सुनकर आसपास के जंगलों और बाघों में उनकी खोजबीन करने लगा बाहर घास के मैदान में एक घास के छप्पर के अंदर उसने दो पक्षियों को घोसला बनाते हुए पाया एक के पैर में चांदी का धागा बंधा था नदी के ऊपर एक पुल के नीचे उसे घोंसले में रहने वाले दो और पक्षी मिले और वहां भी एक के पैर में चांदी का धागा बंधा हुआ था जॉन जेम्स चिल्लाना चाहता था हां पक्षी अपने उसी पुराने घोंसले में लौटकर आते हैं और उनके बच्चे उनसे पास में ही अपने घोंसले बनाते हैं लेकिन उसकी बात शायद ही किसी ने सुनी हो मैं अपने पिता को लिखूंगा जेम्स ने फैसला किया मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने अमेरिका में क्या क्या सीखा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं पूरी दुनिया को अपनी खोज बताने का एक तरीका ढूंढूंगा फिर वो अपनी पेंसिल कागज और बांसुरी इकट्ठा करने के लिए वापस अपने घर की ओर भागा जैसे ही वो भागा उसने पुकारा फीबी, फीबी, फी जॉन जेम्स ऑडोबॉन के बारे में किसी पक्षी के पैर में धागा या बैंड बांधना अर्थात पक्षी की गति पर नजर रखने के लिए उसके पैर के चारों ओर कोई निशानी बांधना ऑडोबॉन के समय में बिल्कुल एक अभिनव और नया विचार था दरअसल 1804 में जॉन जेम्स उत्तरी अमेरिका में किसी पक्षी पर डोरी बांधने वाले पहले व्यक्ति बने उनके सरल प्रयोग ने एक जटिल सिद्धांत को साबित करने में मदद की कई पक्षी हर साल एक ही घोंसले में लौटते थे और उनकी संतानें पास में अपना घोंसला बनाती थीं। इस व्यवहार को होमिंग यानी घर वापस आना कहा जाता है बाकी दुनिया को ओडोबॉन के प्रयोग के बारे में तब पता चला जब उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक ऑर्नेसोलॉजिकल बायोग्राफी में लिखा बाद में 20वीं सदी में वैज्ञानिकों ने यह साबित करने के लिए बर्ड बैंडिंग का इस्तेमाल किया और ये स्थापित किया छोटे पक्षी भी प्रवास करते थे इस पुस्तक की कहानी समाप्त होने के कुछ ही समय बाद जॉन जेम्स फ्रांस में अपने पिता के घर लौटे शायद पक्षियों की तरह उन्हें भी घर की ओर खिंचाव महसूस हुआ होगा लेकिन एक साल बाद वो अपने जीवन मित्र पापा ओडोबॉर्न को अलविदा कहकर वापस अमेरिका चले गए ये आखिरी बार था जब उन्होंने अपने पिता को देखा युवा जॉन जेम्स दुनिया भर में पक्षियों के सबसे महान चित्रकार बने वो पक्षियों के आदमकद चित्र बनाते पक्षियों को शिकार करते हुए खुद को संवारते हुए लड़ते और उड़ते हुए दिखाने वाले पहले व्यक्ति बने उनकी क्रांतिकारी पेंटिंग्स ने दो तरह के दर्शकों को प्रसन्न किया वैज्ञानिक को जो उनकी पेंटिंग्स की सटीकता और बारीकी से आकर्षित थे और सामान्य लोग जिन्होंने उनके पक्षियों की सुंदरता का आनंद लिया लेखक का स्रोत नोट इस कहानी को लिखने में मैंने मुख्य रूप से ऑर्नेथोलॉजिकल बायोग्राफी और शर्ली स्ट्रेस की पुस्तक ओडोबॉन लाइफ एंड आर्ट इन द अमेरिकन विल्डर पुस्तकों को अपना आधार बनाया इस कहानी में शामिल लगभग हर विवरण इन दो पुस्तकों में लिखा है ओडोबॉन ने अपने जन्म दिन पर अपने कई शुरुआती चित्र जलाए उन्होंने चांदी का धागा कहाँ से खरीदा ये अटकलों का विषय है लेकिन ओडोबॉन नियमित रूप से निकटतम गांव नॉरेस टाउन तक 5 मील पैदल चलकर जाते थे और यह लगभग निश्चित है कि मिसेस टॉमस एक शांत क्वेकर थी और शायद उनकी अपनी सिलाई की टोकरी में चांदी का धागा रखा हो क्या ओडोबॉन ने अरस्तु के लेखों को पढ़ा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है पापा ओडोबॉन को उपहार के रूप में किताबें देना बहुत पसंद थीं और यह संभव है कि उन्होंने अपने बेटे को जो प्राकृतिक इतिहास की किताबें दीं, शायद उनमें से एक पुस्तक में पक्षी प्रवास और हाइबरनेशन पर प्राचीन यूनानी सिद्धांत भी शामिल हों चित्रकार का स्रोत नोट मिलग्रो ग्रोव पेंसिल्वेनिया में वो घर और जमीन थी जहां ये कहानी घटी थी अब वो ओडोबॉन वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है मैंने वहाँ पेंटिंग्स देखते हुए कुछ दिन बिताए मैं वहाँ आसपास जंगल में घूमा और मैंने पक्षियों के कुछ चित्र भी बनाए वहाँ के प्रशासक और क्यूरेटर एलन गेहरेट ने धैर्यपूर्वक मेरे सवालों का जवाब दिया और मुझे मूल दस्तावेज दिखाए उनके लिए उनका धन्यवाद बाद में मैं हेंडेसन केंटक स्थित जॉन जेम्स ओडोबॉन स्टेट पार्क भी गया वहाँ के संग्रहालय में ऑडोबॉन के जीवन से जुड़ी हुई कई अन्य कलाकृतियां और कलाएं मुझे देखने को मिली वहां के क्यूरेटर डॉन बॉर्मन को मेरे शोध में मदद के लिए धन्यवाद मैंने पक्षी गीतों की पहचान एफ शूलर मैथ्यूज द्वारा लिखित फील्ड बुक ऑफ वाइल्ड बर्ड्स एंड देयर म्यूजिक से की जो प्रभाव मुझ पर पड़े वे आश्चर्यजनक रूप से सरल थे ओडोबॉन की कला से आश्चर्यचकित न होना किसी के लिए भी कठिन होगा लेकिन उनकी लिखावट का तरीका और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हस्तनिर्मित कागजों की गुणवत्ता मेरी पेंटिंग और कोलाज का शुरुआती आधार बनी ये कला ट्विन रॉकर हस्तनिर्मित कागजों और प्राचीन कागजों पर वाटर कलर और गौचे कलम और स्याही पेंसिल और कोलाज के साथ बनाई गई थी